उपनिषद, शांकर भाष्य अनुवाद है। ब्रह्म को सत और असत जानने वालों का भेद ब्रह्मज्ञ और अब्रह्मज्ञ की ब्रह्म प्राप्ति के विषय में शंका तथा संपूर्ण प्रपंच रूप से ब्रह्म के स्थित होने का निरूपण असन्वासा भवती अस ब्रेति चेत अस्ति ब्रह्मेत सतमेनम तथो विदुरी तस्वारी आत्मा पूर्वशा प्रश्ना उदा विद्वनमोक प्रेत कसती अहो विद्वान्नमोक प्रेत कच्चि समू शो कामत बहुश्याम प्रजाजेती सतपोत्यत सतपस्तकसृज किंच त्रृष्ठा तेवान्विशत तदनु प्रवेश सचत निरुक्त चरुक्त चील चलन चज्ञान चिज्ञ सत्यम चृत चत्यम अभवत यदि तम किंच मृत्या चक्षसे तदप्येश श्लोको यदि पुरुष ब्रह्म असत है ऐसा जानता है तो वह स्वयं भी असत ही हो जाता है और यदि ऐसा जानता है कि ब्रह्म है तो ब्रह्मवेत्ता जन उसे सत समझते हैं उस पूर्व पूर्वकथित विज्ञानमय का यह जो आनंदमय है शरीर स्थित आत्मा है अब आचार्य का ऐसा उपदेश सुनने के अनंतर शिष्य के ये अनुप्रश्न है क्या कोई अविद्वान पुरुष भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर परमात्मा को प्राप्त हो सकता है अथवा कोई विद्वान भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर परमात्मा को प्राप्त होता है या नहीं इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आचार्य भूमि का बांधते हैं उस परमात्मा ने कामना की मैं बहुत हो जाऊं, अर्थात मैं उत्पन्न हो जाऊं। अतः उसने तप किया उसने तप करके ही यह जो कुछ है इस सबकी रचना की इसे रचकर वह इसी में अनुप्रविष्ट हो गया इसमें अनुप्रवेश कर वह सत्य स्वरूप परमात्मा मूर्त अमूर्त देश कालादि परिच्छि रूप से कहे जाने योग्य और न कहे जाने योग्य आश्रय अनाश्रय चेतन अचेतन एवं व्यवहारिक सत्य असत्य रूप हो गया यह जो कुछ है उसे ब्रह्मवेत्ता लोग सत्य इस नाम से पुकारते हैं उसके विषय में ही यह श्लोक है असनेवा सत्यम एव यहासपुषाथसंबंध्यं सवती अपुरषाथसंबंधी कोशो योष विद्यम ब्रमेति चेद्यति तद्पर्येण यकस्पद सर्व प्रभृतिबीज सर्वा विषेत प्रत्यंत अप्रस्ती तद ब्रह्मे तिवेदेन जिस प्रकार असत अविद्यमान पदार्थ पुरुषार्थ से संबंध रखने वाला नहीं होता उसी प्रकार वह भी असत असत के समान ही पुरुषार्थ से संबंध नहीं रखने वाला हो जाता है वह कौन जो ब्रह्म असत अविद्यमान है ऐसा जानता है चेत शब्द का अर्थ यदि है इसके विपरीत जो तत्व संपूर्ण विकल्पों का आश्रय समस्त प्रवृत्तियों का बीज रूप और संपूर्ण विशेषों से रहित भी है वही ब्रह्म है ऐसा यदि कोई जानता है तो उसे ब्रह्मवेत्ता लोग सद्रूप समझते हैं इस प्रकार इसका आगे के वाक्य से संबंध है कुतः पुनराशंका तन्नास्तित्व व्यवहारातिव ब्रह्मण इति ब्रूम व्यवहार विषय ही वाचारंभमात्रेस्ता बुद्धिस्तुरी अपि प्रतिपद्यते यता घटाद्यवहार विषय तुपन्न संस्तुत असन्नति प्रसिद्ध एवं तीन ण नास्तित्व प्रत्याशंका तस्ते अस्ति ब्रह्मेती चेद्वेदेति किंतु ब्रह्म के अस्तित्व भाव के विषय में शंका क्यों की जाती है इस पर हमारा यह कथन है कि ब्रह्म व्यवहार से परे है इसलिए व्यवहार के विषयभूत पदार्थों में ही जो कि केवल वाणी से ही उच्चारण किए जाने वाले हैं अस्तित्व की भावना से भावित हुई बुद्धि उनसे विपरीत व्यवहारातीत पदार्थों में अस्तित्व का भी अनुभव नहीं करती जैसे कि जल लाना आदि व्यवहार के विषय रूप से उत्पन्न हुआ घट आदि पदार्थ सत और उससे विपरीत वंध्यापुत्र आदि असत होता है इस प्रकार प्रसिद्ध है उसी प्रकार उसकी समानता के कारण यहाँ भी ब्रह्म के अविद्यमानत्व के विषय में शंका हो सकती है इसीलिए कहा है ब्रह्म है ऐसा यदि कोई जानता है इत्यादि किं पुनः सै तदस्ती विजानतदा सतम विद्यमान ब्रह्मस्वरूप परम सदात्मपन्न मेनमे विदम विदुर्ब्रह्म विदस्तः तस्मा वेदना अस्तित्वेदनाशोन्सा ब्रह्म तद विज्ञेयो भवती किंतु वह ब्रह्म है ऐसा जानने वाले पुरुष को क्या फल मिलता है इस पर कहते हैं ब्रह्मवेत्ता लोग इस प्रकार जानने वाले इस पुरुष को सत्य विद्यमान अर्थात ब्रह्मरूप से परमार्थ सत्य स्वरूप को प्राप्त हुआ समझते हैं तात्पर्य है कि इस कारण से ब्रह्म के अस्तित्व को जानने के कारण वह दूसरों के लिए ब्रह्म के समान जानने योग्य हो जाता है अथवा यो नास्ती ब्रह्मेती मनते सर्व सन्मार्गस्य वर्णाश्रदी व्यवस्था लक्षण श्रद्धा श्रद्धातया नस्तिव प्रतिपद्यते अब्रह्म प्रतिपत्थवास अतो नास्क सौ सन्न साधु रुच्यते लोके तिपरी सन्योस्ति ब्रह्मेती चेद्वेद स तद्रह्म प्रतिपत्ति व्यवस्था प्रतिपद्यते हेतु सन्मर्ग सत्तम सद्धानतयावत्तिप्यस्मास्म सतुुमगस्थ विदु साधव तस्दस्ती ब्रह्म प्रतिपत्ति वाक्यथ अथवा जो पुरुष ब्रह्म नहीं है ऐसा मानता है वह अस्रद्धालु होने के कारण वर्णाश्रमादि व्यवस्था रूप सारे ही शुभ मार्ग का असत्व प्रतिपादन करता है क्योंकि वह भी ब्रह्म की प्राप्ति के ही लिए है अतः वह नास्तिक लोक में असत असाधु कहा जाता है इसके विपरीत जो पुरुष ब्रह्म है ऐसा जानता है वह सत्य है क्योंकि वह उस ब्रह्म की प्राप्ति के हेतुभूत समाधि के व्यवस्था रूप सन्मार्ग को श्रद्धा पूर्वक ठीक ठीक थी जानता है इसीलिए साधु लोग उसे सत यानी शुभ मार्ग में स्थित जानते हैं अतः ब्रह्म है ऐसा ही जानना चाहिए यह इस वाक्य का अर्थ है तस्य पूर्व विज्ञान से विज्ञानमय से एवं शरीर विज्ञानमय भव शारीर आत्मा कसौ ये स आनंदमय तं प्रतिस्तियाशंका ब्रह्मलो अपोढ़्रम्हणो प्रत्या प्रत्याशंका युक्ता सर्वसमच्च ब्रह्मण यस्मा तस्तर श्रोतु शिष्यु प्रश्ना आचार्योक्ति मनु आचार्योक्तिमुएते प्रश्न अणु्रश्ना उस विज्ञानमय का यही शरीर विज्ञानमय शरीर में रहने वाला आत्मा है वह कौन यह जो आनंदमय है उसके नास्तित्व में तो कुछ भी शंका नहीं है किंतु ब्रह्म संपूर्ण विशेषणों से रहित है इसलिए उसके अस्तित्व के अभाव में शंका होना उचित ही है इसके सिवा ब्रह्म की सबके साथ समानता होने के कारण भी ऐसी शंका हो ही सकती है क्योंकि ऐसी बात है इसलिए अब इसके अनंतर श्रवण करने वाले शिष्य के अनुप्रश्न हैं आचार्य की इस उक्ति के, के पश्चात किए जाने वाले ये प्रश्न अनुप्रश्न हैं सामान्यम हि ब्रह्मा काशादी कारण्वाद विदुषो अविदुष तस्मा अविदोषोपी ब्रह्माप्तिराशंक्य उत अपि अन्नमू लोकम परमात्मा इत प्रेत कचन चन शब्दों शब्दोंथे अविद्वानी गच्छति प्राप्नोति कि वा न गति द्वितीयों की प्रश्नों दृष्टोंश्ना बहुवचना आकाशादि का कारण होने से ब्रह्म विद्वान और अविद्वान दोनों ही के लिए समान है इससे अविद्वान को भी ब्रह्म की प्राप्ति होती है ऐसी आशंका की जाती है क्या कोई अविद्वान पुरुष भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर इस लोक अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है क्वेश्चन में चन शब्द अपी भी के अर्थ में है अथवा नहीं होता यह इसके साथ दूसरा प्रश्न भी समझना चाहिए क्योंकि यहाँ अनुप्रश्नाह ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया गया है विद्वांस प्रत्यनों प्रश्नों यद विद्वान सामान्य कारणम कारणमी ब्रह्म न ग्छति तथ विदुषोपी ब्रह्मागमनम आशंक्य अतस्थ आहो विद्वानिति विद्वा वक्षमाणम अधस्ता अपरश अप्य तकारम च पूर्वस्मा पर उत शब्दोतस् पूर्व संयोज्य प्रिक्षति मुत संज्य पृछतिताहो विनि विद्वान्ब्रमी विद्वान कषि प्रीत्यामु लोकम समस्ुते शमस्ुते उत स्थित अजादेशे अलोप्यलोपे समस्नुते मुम अलो मुंोक किंवा यथा विद्वान एवं विद्वान न समस्त इतपर प्रश्न है अन्य दो प्रश्न विद्वान के विषय में है ब्रह्म सबका साधारण कारण है तब भी यदि अविद्वान उसे प्राप्त नहीं होता तो विद्वान के भी ब्रह्म को प्राप्त न होने की आशंका होती है अतः उसके उद्देश्य से पूछा जाता है क्या विद्वान भी आदि मूल मंत्र में आगे कहे जाने वाले ऊ को आगे से खींच और पूर्वोक्त उत शब्द से उसमें त जोड़कर आहो इस शब्द के पहले उत शब्द जोड़कर उताहो विद्वान इत्यादि उकार से पूछता है क्या कोई विद्वान अर्थात ब्रह्मवेत्ता भी इस शरीर को छोड़कर इस लोक को प्राप्त कर लेता है जहाँ मूल में समस्ते ऊ ऐसा पद है इसमें अय आदेश करके लोपसंकल्पस् इस सूत्र के अनुसार य का लोप करने पर उ ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है फिर त के आकार को प्लुत करने पर समस्नुता उ ऐसा पाठ हुआ है विद्वान इस लोक को प्राप्त होता है अथवा अविद्वान के समान विद्वान भी उसे प्राप्त नहीं होता यह एक प्रश्न अन्य प्रश्न है द्वावेव प्रश्नों विद्वत विद्वत विद्वत्षय बहुवचन तु सामर्थ्य प्राप्त घटते असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रे चेद्रवणस्तिस्तीय प्राप्त किमस्ती प्रथमो पातित्वाद् अविद्वान् गच्छति न गच्छति गती द्वितीयः ब्रह्मण समेप्य विदुष इव विदुषोप्य गमन आशंक्य कि विद्वान समस्ते न समस्ुत द्वितयोन प्रश्न अथवा विद्वान और अविद्वां से संबंधित ये केवल दो ही प्रश्न हैं इनके सामर्थ्य से, से प्राप्त एक और प्रश्न की अपेक्षा से ही बहुवचन हो गया है ब्रह्म असत है यदि ऐसा जानता है तथा ब्रह्म है यदि ऐसा जानता है ऐसी श्रुति होने से ब्रह्म है या नहीं ऐसा संदेह होता है तथा ब्रह्म है या नहीं यह अर्थतः प्राप्त पहला अनुप्रश्न है और ब्रह्म पक्षपाती है नहीं इसलिए अविद्वान उसे प्राप्त होता है या नहीं यह दूसरा अनुप्रश्न है तथा ब्रह्म समान है इसलिए अविद्वान के समान विद्वान की भी ब्रह्म प्राप्ति के विषय में विद्वान उसे प्राप्त होता है या नहीं ऐसी शंका की जाती है यह तीसरा अणुप्रश्न है एक प्रतिवनाथ उत्तरग्रंथ आरभ्य तत्रस्तमेंवदुच्यच्चो सत्यम ज्ञानमत ब्रह्म कथम सत्यम व्यक्त व्यक्त व्यक्ति तद मुच्य है सत्वो सत्य उच्य से उत्तम सदे सत्यंति तस्मा सत्वक् ग्रंथस्य कथम एवं अर्थावगम्यते ग्रंथ से वाक्यानि अन ह्येनारा वाक्यम इचक्ष आकाश आनंदों न सैत इत्यादि ने आगे का ग्रंथ इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही आरंभ किया जाता है उसमें सबसे पहले ब्रह्म के अस्तित्व का ही वर्णन किया जाता है ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है ऐसा जो पहले कह चुके हैं सो वह ब्रह्म की सत्यता किस प्रकार है यह बतलाना चाहिए इस पर कहते हैं उसकी सत्ता बतलाने से ही उसके सत्यत्व का भी प्रतिपादन हो जाता है सत्य ही सत्य है ऐसा अन्यत्र कहा भी है अतः उसकी सत्ता बतलाने से ही उसका सत्यत्व तो भी बतला दिया जाता है किंतु इस ग्रंथ का भी यही तात्पर्य है यह कैसे जाना गया इस पर कहते हैं शब्दों के अनुगमन अभिप्राय से क्योंकि वह सत्य है ऐसा कहते हैं यदि यह आनंद में आकाश न होता आदि आगे के वाक्य भी इसी अर्थ से युक्त है तत्रासदेव त्रास सदव ब्रह्मेत यदस्थेष गृह्यटादि यस्ति तोपलभ्य था सत विषाणादि तथा नोपलभ्य ब्रह्म तस्मा विशेष तो ग्र ग्रहण नास्ती इसमें यह आशंका की जाती है कि ब्रह्म असत् है ऐसा क्यों है क्योंकि जो वस्तु होती है वह विशेष रूप से उपलब्ध हुआ करती है जैसे कि घट आदि और जो नहीं होते उसकी उपलब्ध भी नहीं होती जैसे सस्य श्रृंग आदि इसी प्रकार ब्रह्म की भी उपलब्धि नहीं होनी होती अतः विशेष रूप से ग्रहण न किया जाने के कारण वह है ही नहीं त आकाशादि कारण ब्रह्मण न ना नास्ति ब्रह्म कस्माद आकाशादी सर्व कार्य ब्रह्मणो जाृते च जायते किंचितिद तदस्ती दृष्टि लोके यहां घटाकुरादिकार मृद्वी जाति तस्मादस्ति ब्रह्म ऐसी बात नहीं है क्योंकि ब्रह्म आकाशादी का कारण है ब्रह्म नहीं है ऐसी बात नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ आकाश आदि संपूर्ण कार्य वर्ग देखने में आता है जिससे किसी वस्तु का जन्म होता है वह पदार्थ होता ही है ऐसा लोक में देखा गया है जैसे कि घट और अंकुर आदि के कारण मृतिका एवं बीज आदि अतः आकाश आदि का कारण होने से ब्रह्म है ही न चाशतोजातम कंचित गृह्य लोके कार्यम असतनाम रूपादी कार्य निरात्मक नोपलभ्येत उपलभ्य तस्मादस्ति तो तस्मादस््रह्म असच्येत गृह्यणम अपि असन्म है तस्यात् न चैवम् ची ब्रह्म त्र कथम असत सज्जाते श्रुत्यंतरमसत संजन मां संभव अन्वाचे न्यायतः तस्मा सदैव युक्तम् लोक में से उत्पन्न हुआ कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता यदि नाम रूपाधिकारी वर्ग से उत्पन्न हुआ होता तो वह निराधार होने के कारण ग्रहण ही नहीं किया जा सकता था किंतु वह ग्रहण किया ही जाता है इसलिए ब्रह्म है ही यदि यह कार्य वर्ग से उत्पन्न हुआ होता तो ग्रहण किए जाने पर भी असदात्मक ही ग्रहण किया जाता किंतु ऐसी बात है नहीं इसलिए ब्रह्म है ही इसी संबंध में से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है ऐसी एक अन्य श्रुति ने पूर्वक असत्य को सत का जन्म होना असंभव बतलाया है इसलिए ब्रह्म सत ही है यही मत ठीक है तद्यदि मृदबीजादिवत्कार सैद अचेतन तर् शंका यह ब्रह्म मृत्ति और बीज आदि के समान जगत का उत्पादन कारण है तो वह अचेतन होना चाहिए न कामयतृत्वाद न ही कामयत्रचेतनमस्ति लोकेम ही ब्रह्मेत्र बोचा अतः कामयतृत्वोपत्ति समाधान नहीं क्योंकि वह कामना करने वाला है लोक में कोई भी कामना करने वाला अचेतन नहीं हुआ करता ब्रह्म सर्वज्ञ है यह हम पहले कह चुके हैं अतः उसका कामना करना भी युक्त ही है कामित्रित्वाद अस्मा आदिविति चेत शंका कामना करने वाला होने से तो वह हमारी तुम्हारी तरह अनाप्त काम अपूर्ण काम कामना वाला सिद्ध होगा न स्वातंत्र कथान्या परवशी कामादि कामोषा प्रवर्त ना ब्रह्मण प्रवर्तका कथम तर्हि सत्य जानलक्षण स्वात्मूत विशुद्धा न तैर्ब्रह्म प्रवर्तेसा तो तत्वक ब्रह्म प्राणी कर्मापेक्षया तस्मा स्वातंत्र कामेशु ब्रह्मण अतो नानाप्त कामम ब्रह्म समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि वह स्वतंत्र है जिस प्रकार काम आदि दोष अन्य जीवों को विवश करके प्रवृत्त करते हैं उस प्रकार वे ब्रह्म के प्रवर्तक नहीं हैं तो वे कैसे हैं वे सत्य ज्ञान स्वरूप एवं स्वात्म भूत होने के कारण विशुद्ध हैं उनके द्वारा ब्रह्म प्रवृत्त नहीं किया जाता बल्कि जीवों के प्रारब्ध कर्मों की अपेक्षा से वह ब्रह्म ही उनका प्रवर्तक है अतः कामनाओं के करने में ब्रह्म की स्वतंत्रता है इसलिए ब्रह्म अनाप्त काम नहीं है साधनातरापेक्ष यथान्यसा अनात्म अनात्मभूता धर्मादि निमित्तापेक्षा कामान स्वात्म व्यतिरिक्त कार्य करण साधनापेक्षाच न तथा ब्रह्मणों नवृत्ताद्यपेक्ष स्वात्मनों किन्हीं अन्य साधनों की अपेक्षा वाला न होने से भी कामनाओं के विषय में ब्रह्म की स्वतंत्रता है जिस प्रकार धर्मादि कारणों की अपेक्षा रखने वाली अन्य जीवों की अनात्मभूत कामनाएं अपने आत्मा से अतिरिक्त देह और इंद्रिय रूप अन्य साधनों की अपेक्षा वाली होती है उस प्रकार ब्रह्म को निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं होती तो ब्रह्म की कामनाएं कैसी होती है वे स्वात्मा से अभिन्न होती हैं सो कामेत स आत्मा यस्मा काशूत कामयत कामित्वान्न कथम बहुश्याम बहु प्रभुत श्याम भवे कथम एक क्या प्रवेशे बहुत्व सियाद्य प्रजा त्येय नि पुत्रोत्पत्थर विषय बहुभव कथम तर् आत्मस्थाव्यक्तनामदात्मस्थे अनभिव्यक् नाम व्याक्रीयते तदापे आत्मस्वरियागे न ब्रह्मणा प्रविभक्शका सर्वस्थासु या क्रीयते तम रूप्याकरण ब्रह्मणो बहुभुवनमयस ब्रह्मणो बहुत्पत्तिपदे तल्पा पल आकाशा प्लव बहुत्व वस्तरमे अतस्त बहु बहुभवती उसी के विषय में श्रुति कहती है उसने कामना की उस आत्मा ने उससे की आकाश उत्पन्न हुआ है कामना की किस प्रकार कामना की मैं बहुत अधिक रूप में हो जाऊं? अन्य पदार्थ में प्रवेश किए बिना ही एक वस्तु की बहुलता कैसे हो सकती है इस पर कहते हैं प्रजा अर्थात उत्पन्न हों यह ब्रह्म का बहुत होना पुत्र की उत्पत्ति के समान अन्य वस्तु विषयक नहीं है तो फिर कैसा है अपने में अव्यक्त रूप से स्थित नाम रूपों की अभिव्यक्ति के द्वारा ही यह अनेक रूप होना है जिस समय आत्मा में स्थित अभ्यक्त नाम और रूपों को व्यक्त किया जाता है उस समय वे अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही समस्त अवस्थाओं में ब्रह्म से अभिन्न देश और काल में ही व्यक्त किए जाते हैं यह जा नाम रूप का व्यक्त करना ही ब्रह्म का बहुत होना है इसके सिवा और किसी प्रकार निरवज ब्रह्म का बहुत अथवा अल्प होना संभव नहीं है जिस प्रकार की आकाश का अल्पत्व और बहुत्व भी अन्य वस्तु के ही अधीन है उसी प्रकार ब्रह्म का भी है अतः उन नाम रूपों के द्वारा ही ब्रह्म बहुत हो जाता है न्यात्मोननात्मूत तत्भक्तल सूक्ष्म विप्रकृष्ट भूतभविष्य वस्तु विद्यते अतो नाम रूपे सर्वावस्थे ब्राह्मण्वात्मती च्रह्म तदात्मक ते न तत्ख्या तदात्मक उचेते चोपाधिभ्या य ज्ञान शब्दार्थादि संव्यवहार भाग ब्रह्म आत्मा से भिन्न अनात्मभूत भूत तथा उससे भिन्न देश काल में रहने वाली कोई भी सूक्ष्म व्यवहित ओट वाली दूरस्थ अथवा भूत या भविष्यकालीन वस्तु नहीं है अतः संपूर्ण अवस्थाओं से संबंधित नाम और रूप ब्रह्म से ही आत्मवान है किंतु ब्रह्म तद्रूप नहीं है ब्रह्म का निषेध करने पर वे रह ही नहीं सकते इसी से वे तद्रूप कहे जाते हैं उन उपाधियों से ही ब्रह्म ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान इन शब्दों का तथा इनके अर्थ आदि सब प्रकार के व्यवहार का पात्र बनता है स आत्म काम संतपो तप्यतः तपति ज्ञान मुच्यते यम तप इति स्वत्यंतरात आप्त कामत तरस्या संभव आप्तकाम्वाच्चेतरभवे तपस तत्तपोत्यत तप्तवान्न सिज्मान जगद्रचनादी विषयामालोचना अकरोदात्मे उस आत्मा ने ऐसी कामना वाला होकर तप किया तप शब्द से यहाँ ज्ञान कहा जाता है जैसा कि जिसका ज्ञान रूप तप है इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है आप्त कामा होने के कारण आत्मा के लिए अन्य तप तो असंभव ही है उसने तप किया इसका तात्पर्य है कि आत्मा ने रचे जाने वाले जगत की रचना आदि के विषय में आलोचना की सा एव एवालोच्य तपस्त प्राणी कर्मादि निमित्तानूपम इदम सर्व जगदेशतः कालतो तो नामूपे च यथानुभव सर्व प्राणि सर्वावस्थ अनसम मानमसत सृष्टवा यदिद किशिष्टम तदिद जगत्सृष्ट्वा कंकुच्य तदव जगदूप्रविशद इस प्रकार आलोचना अर्थात तपकर करके उसने प्राणियों के कर्मादि निमित्तों के अनुरूप इस संपूर्ण जगत को रचा जो देश काल नाम और रूप से यथानुभव सारी अवस्थाओं में स्थित सभी प्राणियों द्वारा अनुभव किया जाता है यह जो कुछ है अर्थात सामान्य रूप से यह जो कुछ जगत है इसे रचकर उसने क्या किया तो बतलाते हैं वह उस रचे हुए जगत में ही अनुप्रविष्ट हो गया तत्तम कथम अनुप्रविशदित किम यह सृष्टा स ते नैवात्मा नानुप्राविशद उतान ने किम तब युक्त कत्वा प्रत्यय श्रवणाद्य सृष्टा सा एववानुप्रविशदी अब यहाँ यह विचारना है कि उसने किस प्रकार अनुप्रवेश किया जो स्रष्टा था क्या उसने स्वस्वरूप से ही अनुप्रवेश किया अथवा किसी और रूप से इनमें कौन सा पक्ष समीचीन है श्रुति में सृष्टि इस क्रिया में उत्था प्रत्यय होने से तो यही ठीक जान पड़ता है कि जो सृष्टा था उसी ने पीछे प्रवेश भी किया ननु नुक्त मृद्वचेत कारण ब्रह्मा तदात्मकत्वात् कार्यस्य से कारणमेव कार्यात्मना परिणत इत प्रव कार्योत्पत्तेर्धं पृथक् कारण से पुनः प्रवेशोपन्न नि घटपरिणाम अव्यतिरेकेण मृदो घटे प्रवेशस्ते चूर्णात्मना मृदो नुप्रवेशम आत्मना प्रवेशः आत्मन इति आत्मनिटी चेछ्रुतरा च प्रविश्य इति पुरपक्ष यदि ब्रह्म मृत्तिका के समान जगत का कारण है तो उसका कार्य तद्रूप होने के कारण उसमें उसका प्रवेश करना संभव नहीं है क्योंकि कारण ही कार्य रूप से परिणत हुआ करता है अतः किसी अन्य पदार्थ के समान पहले बिना प्रवेश किए कार्य की उत्पत्ति के अंतर उसमें कारण का पुनः प्रवेश करना सर्वथा असंभव है घट रूप में परिणित होने के सिवा मृतिका का घट में और कोई प्रवेश नहीं किया नहीं हुआ करता हाँ जिस प्रकार घट में चूर्ण बालू रूप से मृतिका का अनुप्रवेश होता है उसी प्रकार किसी अन्य रूप से आत्मा का नाम रूप कार्य में भी अनुप्रवेश हो सकता है जैसा कि इस जीव रूप से अनुप्रवेश करके इस अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है यदि ऐसा माने तो न... नैवम नुक्तवाद्रम्हण मृदत्मननेक सवयव युक्तो घटे मृतचूर्णात्म प्रवेश मृतचूर्ण से प्रविषदेश्चात्मन एक सरवयवाद्रविष्टो प्रविष्ट प्रवेश उपपद्यते कथम तरी प्रवेश युक्त प्रवेश शुत्वात् इति सिद्धांति ऐसा मानना उचित नहीं है क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है रूप का कारण तो अनेक और सावज होने के कारण उसका घट में चूर्ण रूप से अनुप्रवेश करना भी संभव है क्योंकि मृत्का के चूर्ण का उस देश में प्रवेश नहीं है किंतु आत्मा तो एक है अतः उसके निरवय और उससे अप्रविष्ट देश का अभाव होने के कारण उसका प्रवेश करना संभव नहीं है तो फिर उसका प्रवेश कैसे होना चाहिए तथा उसका प्रवेश होना उचित ही है क्योंकि उसी में अनुप्रविष्ट हो गया ऐसी श्रुति है सवयव में वास्तु तर ही सवयत्व सायवत्वाद मुखी हस्त प्रवेशवनामा रूप कार्य जीवात्मना प्रवेशो युक्त एवेत चेत पूर्व पक्ष तब तो ब्रह्म सवयव ही है होना चाहिए उस अवस्था में सवयव होने के कारण मुख में हाथ का प्रवेश होने के समान उनका नाम रूप कार्य में जीव रूप से प्रवेश होना ठीक भी होगा यदि ऐसा कहें तो ना देशत्वात्त न ही कार्यात्मना परिणस्तना नाम रूप कार्य देश ऊपर देशभ्यतिरेकेशन्य प्रदेशों यम प्रवेजीवात्मणमे चेद प्रवशेजीवात्म जह्याद मृत प्रवेशे घट जहां तदुदीति चुतेन कारुक्त नहि सिद्धांति नहि क्योंकि उससे शून्य कोई देश नहीं है कार्य रूप में परिणत हुए ब्रह्म का नाम रूप कार्य के देश से अतिरिक्त और कोई अपने से शून्य देश नहीं है जिसमें उसका जीव रूप से प्रवेश करना संभव हो और यदि यह मानो कि जीवात्मा ने कारण में ही प्रवेश किया तब तो वह अपने जीवत्व को ही त्याग देगा जिस प्रकार की घड़ा मृतिका में प्रवेश करने पर अपना घटत्व त्याग देता है तथा उसी में अनुप्रविष्ट हो गया इस श्रुति से भी कारण में अनुप्रवेश करना संभव नहीं है कार्यांतरम कार्यामे सियादति चेत तदेवानुप्राविशदि जीवात्म कार्यम नाम एव पद्यत इति चेत किसी अन्य कार्य में ही प्रवेश किया यदि ऐसा माने तो अर्थात तदेवा अनुप्राविशत इस श्रुति के अनुसार जीवात्मा रूप कार्य नाम रूप में परिणत हुए किसी अन्य कार्य को कार्य को ही प्राप्त हो जाता है यदि ऐसी बात हो तो न विरोधा न ही घटो घटातर महापद्य व्यतिरेक श्रुति श्रुतयो विरुद्धेरन तदापत्तो मोक्ष संभावच्च नहीं युच मानस तदेवा पद्यते न ही श्रृंखलापत्तिरब्ध्य तस्करादेह सिद्धांती नहीं क्योंकि इससे विरोध उपस्थित होता है एक घड़ा किसी दूसरे घड़े में लीन नहीं हो जाता इसके सिवा ऐसा मानने से व्यतिरिक्त श्रुति से विरोध भी होता है यदि ऐसा मानेंगे तो जीव नाम रूपात्मक कार्य से व्यतिरिक्त भिन्न है ऐसा अनुवाद करने वाली श्रुतियों से विरोध हो जाएगा और ऐसा होने पर उसका मोक्ष होना भी असंभव होगा क्योंकि जो जिससे छूटने वाला होता है वह उसी को प्राप्त नहीं हुआ करता जंजीर से बंधे हुए चोर आदि का जंजीर रूप हो जाना संभव नहीं है भाषातर भेदे परिणतम इति ही चेत तदेव कारणं ब्रह्मा शरीराद्याधार तदनंतर जीवात्मेयन च परिणतम इति चेत पुरपक वही बाह्य और आंतर के भेद से परिणत हो गया अर्थात वह कारण रूप ब्रह्म ही शरीरादि आधार रूप से बाह्य और आधेय जीव रूप से उसका अंतर्वृत्ति हो गया यदि ऐसा माने तो न बहिष्ठ से प्रवेशोपत् प्रवेशो न ही जो यशतस्थ सविष्ट उच्य से बहिष्ठ सामु प्रवेश प्रवेश शिष्टवाद यहाँ कृत्वा प्रवेश सिद्धांती नहीं क्योंकि प्रवेश बाहर रहने वाले पदार्थ का ही हो सकता है जो जिसके भीतर स्थित है वह उसमें प्रविष्ट हुआ नहीं कहा जाता अनुप्रवेश तो बाहर रहने वाले पदार्थ का ही हो सकता है क्योंकि प्रवेश शब्द का अर्थ होता ही देखा गया है ऐसा ही देखा गया है जैसे कि घर बनाकर उसमें प्रवेश किया इस वाक्य में जल सूर्य कादीन प्रतिबिंबवत प्रवेश सियादिति चेन्न अपरिचिन्नवाद अमूर्तवाद परिच्छिन से मूर्तसान्यस्त्र प्रसाद स्वभाव के जलाद सूर्य काबिंबोदय सवात्म अमूर्तवाद आकाशादी कारणसात्मनों व्यापक तद्प्रकृष्टदेश प्रतिबिंबाधारवत्वरावाच प्रतिबिंबवत्तवेशो नुक यदि कहो कि जल में सूर्य के प्रतिबिंब आदि के समान उसका प्रवेश हो सकता है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ब्रह्म अपरिचिन्न और अमूर्त है परिच्छिन और मूर्त रूप अन्य पदार्थों का ही स्वच्छ स्वभाव जल आदि अन्य पदार्थों में सूर्य आदि रूप प्रतिबिंब पड़ा करता है किंतु आत्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता क्योंकि वह अमूर्त है तथा आकाश आदि का कारण रूप आत्मा व्यापक भी है उससे दूर देश में स्थित प्रतिबिंब की आधारभूत अन्य वस्तु का अभाव होने से भी उसका प्रतिबिंब के समान प्रवेश होना संभव नहीं है एवं तरी नैवास्थ प्रवेशो न्यंतर उपलभमा लभामहे तदेवाणु प्रावद ये श्रुते श्रुति से नोतींद्रीय विषय विज्ञानोत्पत्त न बतामपि विज्ञानम उत्पद्य हत्य नर्थकवाद पोह्यमेतदाक्यम दृष्टा इति इतपक्ष तब तो आत्मा का प्रवेश होता ही नहीं इसके सिवा तदेवानु तदैवानुप्राविशत इस श्रुति की और कोई गति दिखाई नहीं देती हमारे मीमांसकों के सिद्धांतानुसार इंद्रियातीत विषयों का ज्ञान होने में श्रुति ही कारण है किंतु इस वाक्य से बहुत यत्न करने पर भी किसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता अतः खेद है कि तत्सृष्ट्वा तदैवाशत यह वाक्य अर्थशून्य होने के कारण त्यागने ही योग्य है न किमर्थम स्थाने चर्चा प्रकृतो प्रकृत्यो विवक्षिस्क्योस्तमर्तव्य ब्रह्म विदाती परम सत्यम ज्ञानमत ब्रह्म येद गुहायाम् गुहायां तद्विज्ञानं च विवक्षि प्रकृत चत चा ब्रह्मस्वरूप चाकासादन मान कार्य प्रदर्शिम ब्रह्मागमशारब्ध तत्र मयादात्मतरा प्राणमय तदनतर मनोमयो विज्ञानमय विज्ञानगुहाँ प्रवेश तथा चानंदमयो विशिष्ट आत्मा प्रदर्शित सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि इस वाक्य का अर्थ अन्य ही है इस प्रकार अप्रासंगिक चर्चा क्यों करते हो इस प्रसंग में इस वाक्य को और ही अर्थ करना अभिष्ट है उसी को स्मरण करना चाहिए ब्रह्मविद्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है जो उसे बुद्ध रूप गुहा में छिपा हुआ जानता है इत्यादि वाक्यों द्वारा जिसका निरूपण किया गया है उस ब्रह्म का ही विज्ञान यहाँ बतलाना अभीष्ट है और उसी का यह प्रसंग भी है ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आकाश से लेकर अन्नमय कोष पर्यत संपूर्ण कार्य वर्ग दिखलाया गया है तथा तो ब्रह्मानुभव का प्रसंग भी चल ही रहा है उसमें अन्नमय आत्मा से भिन्न दूसरा अंतरात्मा प्राणमय है उसका अंतर्वर्ती मनोमय और फिर विज्ञानमय है इस प्रकार आत्मा का विज्ञान गुहा में प्रवेश करा दिया गया है और वहाँ आनंदमय ऐसे विशिष्ट आत्मा को प्रदर्शित किया गया है अतः परमानंदमय लिंगाधिगमद्वार विविध्य वसान आत्मा ब्रह्मपुक्षम प्रतिष्ठा सर्प विकदो निर्विको साम गुहागंत्यवेश प्रकल्य न्यत्रोपलभ्य से ब्रह्म निर्विशेष्वाद विशेष संबंधः यथाराहहचंद्रारक विशिष्टसबंध एवंतणगुहात्म संबंधो, एवं संबंधो ब्रह्मण उपलब्धिषा अवभाषानकणस इसके आगे आनंदमय इस लिंग के ज्ञान द्वारा आनंद के उत्कर्ष का अवसान भूत आत्मा जो संपूर्ण विकल्प का आश्रयभूत एवं निर्विकल्प ब्रह्म है तथा आनंदमय कोश की पुच्छ प्रतिष्ठा है वह इस गुहा में ही अनुभव किए जाने योग्य है इसलिए उसके प्रवेश की कल्पना की गई है निर्विशेष होने के कारण ब्रह्म बुद्धि रूप गुहा के सिवा और कहीं उपलब्ध नहीं होता क्योंकि विशेष का संबंध ही उपलब्धि में हेतु देखा गया है जिस प्रकार की राहू की उपलब्धि में चंद्रमा अथवा सूर्य रूप विशेष का संबंध इस प्रकार अंतकरण रूप गुहा और आत्मा का संबंध ही ब्रह्म की उपलब्धि का हेतु है क्योंकि अंतकरण उसका समीपवर्ती और प्रकाशस्वरूप है जिस प्रकार अंधकार और प्रकाश दोनों ही जड़ है तथापि प्रकाश अंधकार रूप आवरण को दूर करने में समर्थ है इसी प्रकार यद्यपि अज्ञान और अंतकरण दोनों ही समान रूप से जड़ है तो भी प्रत्यय विभिन्न प्रतीतियों के रूप में परिणत हुआ अंतकरण अज्ञान का नाश करने में समर्थ है और इस प्रकार वह आत्मा का प्रकाशक ज्ञान कराने वाला है इसी बात को आगे के भाष्य से स्पष्ट करते हैं यथा यहािष्टा घटाद्युपलब्धिव बुद्धि उपलब्धि इति प्रत्यालोक विशिष्टात्पलब्धि सैस्तमुपलबिहेत तो गुहायाकृतमे तद्वृत्ति स्थनीय तीह पुनस्तवाशद जिस प्रकार के प्रकाश युक्त घटादी की उपलब्धि होती है उसी प्रकार बुद्ध के प्रत्यय रूप प्रकाश से युक्त आत्मा का अनुभव होता है अतः उपलब्धि की हेतुभूत गुहा में वह निहित है इसी बात का यह प्रसंग है उसकी वृत्ति व्याख्या के रूप में ही श्रुति द्वारा उसे रचकर वह पीछे से उसी में प्रवेश कर गया ऐसा कहा गया है तदेवेदमाकाशादिकारण कार्यम सृष्टवा तदनुप्रविष्टम इवांतर्गुहाम बुद्धौ दृष्ट मंत्री एव श्रोतृमंत्री विज्ञात विशेषवदूपलभ्य ब्रह्मा तस्दस्ती तत्कार ब्रह्म इस प्रकार इस कार्य वर्ग को रचकर इसमें अनुप्रविष्ट सा हुआ आकाशादि का कारण रूप वह ब्रह्म ही शुद्धिप गुहा में दृष्टा श्रोता मंत्र और विज्ञाता ऐसा सविशेषप सा जान पड़ता है यही उसका प्रवेश करना है अथवा ब्रह्म कारण है इसलिए उसका अस्तित्व होने के कारण उसे है इस प्रकार ही ग्रहण करना चाहिए तत्कार्य तत्कार किं सच्चा मूर्तम तच्चातम अभवत मूर्तामूर्ते हकृत नामूपे आत्मस्थे अंतर्गतेनात्मना व्य व्याक्रियते व्याकृते मूर्तामूर्त शब्दवाच्ये ते आत्मना तत्व प्रवि भक्त देश काले कृत्मा ते अभव द्वितुच्यते उसने कार्य में प्रव अनुप्रवेश करके फिर क्या किया वह सत्य मूर्त और असत अमूर्त हो गया जिनके नाम और रूप की अभिव्यक्ति नहीं हुई है वे मूर्त और अमृत तो आत्मा में ही रहते हैं उन मूर्त एवं अमूर्त शब्दवाच्य पदार्थों को उनका अंतर्वर्ती आत्मा केवल अभिव्यक्त कर देता है उनके देश और काल आत्मा से अभिन्न है इसलिए आत्मा ही मूर्त और अमूर्त हुआ ऐसा कहा जाता है किंच निरुक्तम चा निरुक्तम च निरुक्त नाम निष्पृ्य समान समान जातीयभ्यो देश काला विशिष्ट तेदम तदयुक्त अनुरुक्त तद्परी निरुक्ता अपि मृता मूर्तोरव विशेषणे यथा सच्च तच्च प्रत्यक्ष परे तथा निलयनम चा निलन चलयन निलेनं नीढ़ आश्रय मूर्त धर्म अनील तद्विपरीत अमूर्त धर्म तथा वही निरुक्त और अनिरुक्त हुई हुआ निरुक्त उसे कहते हैं जिसे सजातीय और विजातीय पदार्थों से अलग करके देशकाल विशिष्ट रूप से वह यह ऐसा कहा जाए इसके विपरीत लक्षणों वाले को अनिरुक्त कहते हैं निरुक्त और अनिरुक्त भी मूर्त और अमूर्त के ही विशेषण हैं जिस प्रकार सत और त्यत क्रमशः प्रत्यक्ष और परोक्ष को कहते हैं उसी प्रकार निलयन और अनिलयन ही समझने चाहिए निलयन नील अर्थात आश्रय मूर्त का ही धर्म है और उससे विपरीत अनिल अमूर्त का ही धर्म है तदनिता निलयनामूर्त व्याकृतविया सर्गोत्तर काल भाव्रवण प्राणाद्य नि अतो निलयनमच अशेषण्यमूर्त व्याकृत विषयाण्य वैतानी तत् अनिरुक्त और अनिलयन ये अमृत के धर्म होने पर भी व्याकृत अर्थात व्यक्त से ही संबंध रखने वाले हैं क्योंकि इनकी सत्ता सृष्टि के अनंतर ही सुनी गई है त्यत यह प्राणादि अनिरुक्त का नाम है वही अनिलयन भी है अतः ये अमृर्त के विशेषण व्याकृत विषयक ही है विज्ञानम चेतनम अविज्ञानम तद्रहित अचेतनम पाषाणादि सत्यम च व्यवहार विषय अ पस्यम एककमे ही परम ब्रह्म इह पुनः व्यवहार विषय विषय आपेक्षिकृिकादी सत्यमच्य आनृतम चिपरीत पुनः अभवत सत्य पर्ष सत्यम कि पुनस्तः ब्रह्म सत्यम ज्ञानवनतम ब्रह्मेति विज्ञान यानी चेतन अविज्ञान उससे रहित अचेतन पाषाण आदि और सत्य व्यवहार संबंधी सत्य क्योंकि यहाँ व्यवहार का ही प्रसंग है परमाश सत्य नहीं परमर्श सत्य तो एकमात्र ब्रह्म ही है यहाँ तो केवल व्यवहार विषयक आपेक्षिक सत्य से ही तात्पर्य है जैसे कि मृग तृष्णा आदि असत्य की अपेक्षा से जल आदि को सत्य कहा जाता है तथा तो अनृत उस व्यवहारिक सत्य से विपरीत सो फिर क्या वे सब वह सत्य परमार्थ सत्य ही हो गया वह परमार्थ सत्य है क्या वह ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म सत्य ज्ञान एवं अनंत है इस प्रकार उसी का प्रकरण है यस्मा सत्यदादिगम मृत मूर्त धर्मजातम यंचिदे किंचेदम सर्वशिषम विकार जातमेकमेव सदवाच्यम ब्रह्मभव तद्यतिके भविकार से तस्त तद्रह्मते ब्रह्म ब्रह्मविदः क्योंकि सत त्यत आदि जो कुछ मूर्त अमूर्त धर्म जात है वह सामान्य रूप से सारा ही विकार एकमात्र एकत्र शब्दवाच्य ब्रह्म ही, ही हुआ है क्योंकि उससे भिन्न नाम रूप विकार का सर्वथा अभाव है इसलिए ब्रह्मवादी लोग उस ब्रह्म को सत्य ऐसा कहकर पुकारते हैं अस्थितुप्रश्न प्रकृतस्थ प्रतिवचन विषय एक आत्मा काम काम यत बहुश्यामी स यथाकाम चाकाशादी कार्यमें सत्यदीलक्षण सृष्ट् तदनुप्रवेश पश्यन् मनवालो भवत् पश्य शिणव मंडवाजान बहुभवस्मा तदेवेद आकाशाद कार्यस्थ परोमन हृदयगुहायांत तत्व भाषा विशेषो भवति ब्रह्म है या नहीं इस अनुप्रश्न का यह प्रसंग था उसके उत्तर में यह कहा गया था आत्मने कामान आत्मने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊँ वह अपने कामना के अनुसार सत्यत आदि लक्षणों वाले आकाश आदि वर्ग को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो दृष्टा श्रोता मनता और विज्ञाता रूप से बहुत हो गया अतः आकाशादि के कारण कार्यवर्ग में स्थित परमाकाश के भीतर बुद्ध रूप गुहा में छिपे हुए और उसके कर्ता भोक्ता भोक्तादिूप जो प्रत्याभा व प्रत्याभाष है उसके द्वारा विशेष रूप से उपलब्ध होने वाले उस ब्रह्म को ही वह है इस प्रकार जाने ऐसा कहा गया तदैतस्थे ब्राह्मणोक्त एस श्लोको मंत्रो बती यथा पूर्वेश अन्नमद्यात्म प्रकाशका पंचस्व्य सर्वातर तमात्मास्तीकाशकोपी मंत्र कार्य द्वारे भवति उस इस इस ब्रह्मोक् ब्राह्मणोक्त अर्थ में ही यह श्लोक यानी मंत्र है जिस प्रकार पूर्वोक्त पांच पर्यायों में अन्नमय आदि कोषों के प्रकाशक श्लोक थे उसी प्रकार सब की अपेक्षा अंतर्तम आत्मा के अस्तित्व को उसके कार्य द्वारा प्रकाशित करने वाला भी यह मंत्र है एते ये ब्रह्मानंदवल्यां ष्ठो अणवाक